प्रश्नोत्तर दीपमाला संत तथा सत्संग जिज्ञासा कुछ संत लोग भी आजकल लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रेरणा देते हैं क्या यह उचित है समाधान संत यदि परिवार नियोजन के लिए बताएगा तो गृहस्थ को यही कहेगा कि तुम संयम पूर्वक शास्त्र विधि से रहो तो अपने आप ही परिवार नियोजन हो जाएगा गृहस्थ यदि चाहता है कि हमारी और संतान न हो तो पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें यम नियम इत्यादि का अनुष्ठान करें भजन में मन लगाएं, तो उनका यह लोक भी बनेगा और परमार्थ भी साथ ही परिवार भी सीमित रहेगा आजकल परिवार नियोजन के लिए जो वैज्ञानिक पद्धति चल रही है वह शास्त्रीय नहीं है अशास्त्रीय पद्धति किसी के कहने मात्र से नहीं मानी जा सकती किसी विषय में क्या करना चाहिए क्या नहीं इसमें शास्त्र ही प्रमाण है तुम्हारा मन या समाज की परिस्थिति प्रमाण नहीं है तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या व्यवस्थित कार्य हो ग इसलिए इन विषयों में शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना ही उचित है जिज्ञासा साधु का व्यवहार कैसा होना चाहिए समाधान साधु को किसी भी परिस्थिति में अपना मन नहीं बिगाड़ना चाहिए कोई कुछ भी कह दे कोई कैसा भी व्यवहार कर दे बीमारी आ जाए बड़े से बड़ी समस्या आ जाए फिर भी अपने मन की स्थिति को न बिगड़ने दे तो वह व्यक्ति साधु हो जाएगा यदि आपकी स्थिति नहीं बिगड़ी तो बाकी सब फेल हो जाएंगे और आप पास व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि प्रतिकूल परिस्थिति में उसका मन बिगड़ जाता है भले ही प्रतिकार न करे परंतु मन में गलत भाव आ जाता है कोई तुम्हारे प्रति कैसा भी व्यवहार करे तुम्हारे मन में उसके प्रति दुर्भावना नहीं आई सदभावना ही बनी रही तो उसका सारा प्रयास विफल हो जाएगा और तुम अपने मार्ग में आगे बढ़ जाओगे परमार्थ एक गणित है दो धन दो बराबर चार के समान है यदि साधु का मन न बिगड़े तो वह बहुत बलवान होता है साधु को हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसमें अपना और दूसरों का भी ही हित हो साधु को इस प्रकार रहना चाहिए कि उसके सिर पर कोई बोझ न हो और उसके कारण किसी दूसरे को भी बोझ मालूम न पड़े यह तभी होगा जब वह कम से कम सुविधाओं में जीवन व्यतीत करने का अभ्यास कर ले जिज्ञासा कथा सत्संग के समय आलस्य और निद्रा न आए इसका क्या उपाय है समाधान भगवान राम जब अयोध्या में राज्य करते थे तो कथा सत्संग चलता रहता था ऋषि लोग कथा कहते थे भगवान श्री राम और बहुत से लोग साथ बैठकर बड़ी सावधानी से कथा सुना करते थे निद्रा देवी ने सोचा कि भगवान के सान्निध्य में इतने लोग कथा सुन रहे हैं इन सबका तो कल्याण हो जाएगा पर मेरा कल्याण कैसे होगा उसने एक युवती का रूप बनाया और आधी रात के समय राम जी के महल के पीछे जोर जोर से रोने लगी राम जी की आज्ञा थी कि किसी भी समय कोई दुखी व्यक्ति आए तो उसे हमारे सामने लाया जाए हनुमान जी उस समय पहरे पर थे वे उसके पास पहुंचकर बोले चुप चुप उन्हें डर था कि भगवान की नींद खराब होगी पर वह तो और ज़ोर से रोने लगी और बोली हमको तो अभी मिलना है अब क्या किया जाए राम जी का आदेश है किसी दुखी को रोकना नहीं हनुमान जी ने राम जी को जगाया उन्होंने आकर ज्योति से पूछा देवी तुम्हें क्या तकलीफ है उसने कहा आपकी कथा में सबको बैठने का अधिकार है फिर मुझे क्यों नहीं है राम जी ने कहा हमारी तो समदृष्टि है किसी के कथा सुनने पर कैसे रोक लग सकती है तुम भी आ सकती हो अब तो हो गया काम दूसरे दिन वह हनुमान जी के सिर पर ही आ गए कथा में बैठे बैठे हनुमान जी को निद्रा आने लगी हनुमान जी ने कहा प्रभु यह तो अन्याय कर रही है मेरे ही सिर पर बैठ गई इसे इतना स्वतंत्र कर देंगे तब तो यह बहुत बाधा कर देगी तब राम जी ने निर्णय दिया कि तुम कथा में आ सकती हो पर सबके ऊपर नहीं कुछ लोगों के ऊपर ही आना पहला कथा में जिसकी श्रद्धा ना हो ऐसा ही बैठा हो उसके सिर पर बैठ सकती हो दूसरा जो कथा में केवल पुण्य के लिए बैठा है पर कथा उसके समझ में नहीं आ रही है मन कहीं दूसरी ओर घूम रहा है वह वास्तव में कथा सुन ही नहीं रहा है ऐसे व्यक्ति से कोई पूछे कि कथा में क्या हुआ तो कहता है अरे अमृत बरस रहा था फिर पूछो कि कथा क्या थी तब कहता है वह तो पता नहीं ऐसे व्यक्ति के सिर पर तुम बैठ सकती हो तीसरा जो कथा में आँख मूँझ बैठता है वक्ता के मुख की ओर नहीं देखता उसके सिर पर बैठ सकती हो चौथा जो खूब भोजन करके कथा में आए और दीवार आदि का सहारा लेकर बैठा हो उसके सिर पर बैठ सकती हो इस प्रकार कथा में चार स्थान निद्रा देवी के लिए निश्चित कर दिए उस बेचारी का शरीर नहीं है पर कथा सुनने आती है तो किसी के सिर पर उसे बैठना ही पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि कथा सत्संग में निद्रा न आए तो इन चार बातों में सावधान रहना होगा कथा श्रद्धा से सुने पूरा मन लगा कर सुने वक्ता की ओर देखते रहे और संयमित भोजन करके सावधान होकर बैठे तो निद्रा नहीं आएगी